श्री घर्गसंहिता गिर खंड दसवां अध्याय गोवर्धन शिला के स्पर्श से एक राक्षस का उद्धार तथा दिव्य रूपधारी उस सिद्ध के मुख से गोवर्धन की महिमा का वर्णन श्री नारद जी कहते हैं राजन इस विषय में एक पुराने इतिहास का वर्णन किया जाता है जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पापों का विनाश हो जाता है गौतमी गंगा गोदावरी के तट पर विजय नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था वह अपना ऋण वसूल करने के लिए पाप नासि मिथुरापुरी में आया अपना कार्य पूरा करके जब वह घर को लौटने लगा तब गोवर्धन के तट पर गया मिथलेश्वर। वहां उसने एक गोल पत्थर ले लिया धीरे धीरे वन प्रांत में होता हुआ जब वह ब्रजमंडल से बाहर निकल गया तब उसे अपने सामने से आता हुआ एक खोर राक्षस दिखाई दिया उसका मुंह उसकी छाती में था। उसके तीन तीन पैर और थी। हाथ तीन ही थे। बहुत थी मोटे और छह थे, हाथ हाथ हाथ ही ही बहुत मोटे नाक एक हाथ थी। उसकी साथ हाथ लंबी जीभ लपलपा रही थी रोए काटों के समान थे आंखें बड़ी बड़ी और लाल थी दांत टेढ़े मेढ़े और भयंकर थे राजन वह राक्षस बहुत भूखा था अतः घुस घुर घुर शब्द करता हुआ वहां खड़े हुए ब्राह्मण के सामने आया ब्राह्मण ने गिरराज के पत्थर से उस राक्षस को मारा। शिला का स्पर्श होते ही वह राक्षस शरीर छोड़कर राक्षसम सुंदर रूप धारी हो गया उसके विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमल पत्र के समान शोभा पाने लगे वनमाला, पीतांबर, मुकुट और कुंडलों से उसकी बड़ी शोभा होने लगी हाथ में वंशी और बेत लिए वह दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होने लगा इस प्रकार दिव्य रूपधारी होकर उसने दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मण देवता को बारंबार प्रणाम किया सिद्ध बोला ब्राह्मण श्रेष्ठ तुम धन्य हो क्योंकि दूसरों को संकट से बचाने के पुण्य कार्य में लगे हुए हो महामते आज तुमने मुझे राक्षस की योनि से छुटकारा दिला दिया इस पाषाण के स्पर्श मात्र से मेरा कल्याण हो गया तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मेरा उद्धार करने में समर्थ नहीं था ब्राह्मण बोले सुव्रत मैं तो तुम्हारी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया हूँ में तुम्हारा उद्धार करने की शक्ति नहीं है पाषाण के स्पर्श का क्या फल है यह भी मैं नहीं जानता अतः तुम्हें बताओ सिद्ध ने कहा ब्राह्मण श्रीमान गिरिराज गोवर्धन पर्वत साक्षात श्रीहरि का रूप है उसके दर्शन मात्र से मनुष्य हितार्थ हो जाता है गंधवादन की यात्रा करने से मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे कोटि गुना पुण्य गिरिराज के दर्शन से होता है वे प्रवर केदार तीर्थ में पाँच हजार वर्षों तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल गोवर्धन पर्वत पर तप करने से मनुष्य को क्षण भर में प्राप्त हो जाता है मरयाचल पर एक भार स्वर्ण का धान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है उससे कोटि गुना पुण्य गिरिराज पर एक मासा सुवर्ण का दान करने से ही मिल जाता है जो मंगलप्रस्थ पर्वत पर सोने की दक्षिणा देता है वह सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है भगवान के उसी पद को मनुष्य गिरिराज का दर्शन करने मात्र से पा लेता है गिरिराज के समान पुण्य तीर्थ दूसरा कोई नहीं है ऋषभ पर्वत कूटक पर्वत तथा कोलक पर्वत पर सोने से मढ़े सिंह वाली एक करोड़ गवों का जो दान करता है वह भी ब्राह्मणों का यत्पूर्वक पूजन करके महान पुण्य का भागी होता है ब्रह्मण उसकी अपेक्षा भी लाख गुना पुण्य गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने मात्र से सुलभ होता है ऋषिमोख सहय तथा देवगिरी की एवं संपूर्ण पृथ्वी की यात्रा करने पर मनुष्य जिस पुण्य फल को प्राप्त पाता है गिरिराज गोवर्धन की यात्रा करने पर उससे भी कोटि गुना अधिक फल उसे प्राप्त हो जाता है अतः गिरिराज के समान तीर्थ न तो पहले कभी हुआ है और न भविष्य में होगा ही श्रीशैल पर दस वर्षों तक रहकर वहाँ के विद्याधर कुंड में जो प्रतिदिन स्नान करता है वह पुण्यात्मा मनुष्य सौय यज्ञों के अनुष्ठान का फल पा लेता है परंतु गोवर्धन पर्वत के पुछ कुंड में एक दिन स्नान करने वाला मनुष्य कोट यज्ञों के साक्षात अनुष्ठान का पुण्य फल पा लेता है इसमें संशय नहीं है विंकटाचल, वारिधार महेंद्र और विंध्याचल पर एक अश्वमेश यज्ञ का अनुष्ठान करके मनुष्य स्वर्गलोक का अधिपति हो जाता है परंतु इस गोवर्धन पर्वत पर जो यज्ञ करके उत्तम दक्षिणा देता है वह स्वर्ग लोक के मत्सक पर पैर रखकर भगवान विष्णु के धाम में चला जाता है जो पर्वत पर श्री राम नवमी के दिन अर्थात मंदाकनी में वैशाख की तृतीया को आरयात्र पर्वत पर पूर्णिमा को कुकराचल पर द्वादशी के दिन नीला चल पर और सप्तमी को इंद्रकील पर्वत पर जो स्नान दान और तप आदि पुण्य कर्म किए जाते हैं वे सब कोट हो जाते हैं ब्राह्मण इसी प्रकार भारतवर्ष के गोवर्धन तीर्थ में जो स्नान आदि शुभ कर्म किया जाता है वह सब अनंत गुना हो जाता है बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गोदावरी में और कुंभ राशि में स्थित होने पर हरिद्वार में पुष्य नक्षत्र आने पर पुष्कर में सूर्य ग्रहण होने पर कुरुक्षेत्र में चंद्र ग्रहण होने पर काशी में फाल्गुन आने पर नैमिशारण्य में एकादशी के दिन शुक्र तीर्थ में कार्तिक की पूर्णिमा को गढ़मुक्तेश्वर में जन्माष्टमी के दिन मथुरा में द्वादशी के दिन खांडो वन में कार्तिक की पूर्णिमा को वटेश्वर नामक महावट के पास मकर संक्रांति लगने पर प्रयाग तीर्थ में वैधति योग आने पर बरहिस्मती में श्री रामनवमी के दिन अयोध्यागत सरयू के तट पर शिव चतुर्दशी को शुभ वैद्यनाथ वन में सोमवारगत अमावस्या को गंगा सागर संगम में दशमी को सेतु बंध पर तथा सप्तमी को श्री रंग तीर्थ में किया हुआ दान तप स्नान जब देव पूजन ब्राह्मण पूजन आदि जो शुभ कर्म किया जाता है द्विजोत्तम वह कोटि गुना हो जाता है इन सब के समान पुण्य फल केवल गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने से प्राप्त हो जाता है मैथिलेंद्र जो भगवान श्रीकृष्ण में मल लगाकर निर्मल गोविंद कुंड में स्नान करता है वह भगवान श्रीकृष्ण का सारुप्य प्राप्त कर लेता है इसमें संशय नहीं है हमारे गोवर्धन पर्वत पर जो मानसी गंगा है उनमें डुबकी लगाने की समानता करने वाले शस्त्रों अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों रासु यज्ञ भी नहीं है वे प्रभर आपने साक्षात गिरिराज का दर्शन स्पर्श तथा वहाँ स्नान किया है इस भूतल पर आपसे बढ़ कर दूसरा कोई नहीं है यदि आपको विश्वास ना हो तो मेरी ओर देखिए मैं बहुत बड़ा महापातकी था किंतु गोवर्धन की शिला का स्पर्श होने मात्र से मैंने भगवान श्री कृष्ण का सारुप्य प्राप्त कर लिया इस प्रकार श्री गर्ग सहिता में श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत नारद भहुलाश्व संवाद में श्री गिरिराज का महात्म्य नामक दसवां अध्याय पूरा हुआ